लखन के क्रोध का जब इस भात प्रकाश पृथ्वी कंपित हो गयी डोल गया या काश कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात फिर भी होकर शांत कुछ गिर गया है यह नहीं समझ में आता है उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है भी माना बदल गया चाहता निभाना मिल नहीं तो उससे उसकी सेना से धन पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड सकते हो लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवाकर मात मत सबने तुम कह चुके अब सुनने मेरी नाथ जब तल भर तक हम दबा न सकते थे मैं क्या लक्षण भी उसको में हरान सकते थे। पर आज अधर्मी का अधर्म का है इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है बस समाधान हो गया नाथ अभ्याज्ञा दो जिल मचल रहा अपमानित छत्र कालो हो भीतर ही भीतर भी उबल रहा या तो यह बाण शत्रुओं का संघार बाण हो जाएगा या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा या कल कर खींची तुरत चुटकी में धन ढूल जाने को तैयार थे भरतलाल की ओर इतने ही में हो गया दृश्य और का ओर एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठोर नंगे थे पाव बावले के चढ़ मिट्टी में लिसे हुए कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था काटे भी थे चुभे काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए जिस भात भयानक आंधी बे से सूर्य देव छिपे हुए उस पर के उस हालत पर दले चितवन जमे तुरत आगे को सीता नात बढ़े आजान बुजाए बढ़ा तुरत व्याकुल था बढ़ने के धन कहीं कहीं पर तीर गिराम पर तरकस के साथ साथ साथनियो वाला चीर गिरा बावला चाहता है पहले रघुवर को शेष झुका लू मैं रघुबीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लू मैं फिर रघुबर की विजय हुई हाथों पर उठा लिया उसको वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ अब सब ने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ लक्ष्मण लज्जित हो गए मन ही मन था खीर किंतु राम ही ने वहा जाना वह सब फिर हटे राम तब लखन से छुए भरत के पाँव साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस उठाम यह देख हँसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी आचल के ओट मैथिली भी क्षण मुस्कराई थोड़ी सी इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत वाड़ी ने था प्रणाम कहा आंखों में प्रेमसरु आई सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को आशीष से प्यारे बचनों से किया भरत जी को इतने में शत्रुघन भी आप हो के था प्रेमी भक्त निषाद उससे मिलकर जब सुना और लोग है साथ तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माल फिर प्रथम मिले कह के, के ने आशीर्वाद दिया कुछ सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया तब माता सुमित्रा कौशल्याम दोनों को साधर सिस न कर सब लोगों से भेटे रघबर सभी को अपना अपना कर सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती है सासे के सासे ले। सब कुछ न्योछावर करती है उस नहीं और हो सकता नहीं शारदा से जब सबसे मिलकर लखन भेटे बेटे निज मात सुमित्रा से इस तरह प्रेम का आंसू ही उन आँखों के माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तो मेरा बेटा है है वही पुत्रवती जिसके संतान लखन सी है अन्यथा कुपुत्रवती जन बंध्या रहना ही अच्छी है नरवे ही है सत्य पथ पर जो जीवन न्योछावर करते हैं अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो हो कर मरते हैं चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप अवधपुरे लज्जित हुए उधर आप ही आप मानो विधि के हाथ है सदा जी और हार वन विहार में आज है से अधिक बाहार भूपति का सुरपुर गमन सुनकर तीताना शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके व्रत निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीर श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदा किन के तीर अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार जिस पर उसे अवध के राजसभा बलियारिष्ट सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है उस और भरजी के समीप प्रेमनी प्रजा का मंडल है पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दास और दास है मध्य जान के राम लखनऊ मुख है जिनके वनवासी तंबर पर सुखे मेघो ने मौसम कर दिया निराला गये मानो लज्जित है इंद्र स्वभा उसने यह पर्दा ढाला है इंद्रासन क्या कमलासन भी जृश्य देख कर लजा है सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है मानो वह बहुरूपोवाल जो व्यापक सर्वदेश में है जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है भरत लाल कहने उठे मन के सभी विचार